मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज आजकल कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हल्दी गांधी और आइए एंड ओम शांति बस भाई जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ बहुत सुंदर हूँ बहुत बढ़िया हूँ <laughs> तो तो तो भाई जी बात आज से 93 की है 18 जून 93 को मैं यहाँ आया था पहले क्योंकि जुड़ा मैं इस तरह में तो भक्ति में चलता था और बहुत खुश था मैंने गिरिराज जी पढ़ते हैं मधुबन माउंट वहाँ पर मथुरा के पास जी, जी। तो वहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा दिया करता था सात साल मैंने कंटिन्यू परिक्रमा दी मैंने गिरिराज जी से कहा मुझे मेरा मकान बड़ा बनाना है तो गिरिराज जी ने मेरा मकान बड़ा कर दिया 50 गज से 100 गज जगह दे दी अरे मकान बना लिया मैं बहुत खुश रहा उसके बाद मैंने कहा मेरे को बेटा चाहिए मेरे पास दो बेटी थी तो गिरिराज जी ने मुझे बेटा भी दे दिया मैं और खुश हो गया उसके बाद क्या हुआ अचानक एक दिन मेरी छोटी बहन जनक मेरे पास आई वो पापा से थोड़ा डरती थी मेरी बहन जनक और मेरी मम्मी दोनों चोरी चोरी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सुनते थे हमें पता नहीं था बिल्कुल भी तो एक दिन वो मेरे पास आई जो तो मैं बड़ा भाई था उसका और अचानक मुझे कहती भैया मैंने कहा बताओ मुझे मधुबन जाना है और मुझे समर्पित होना है मैं शौक हो गया मैंने कहा यह क्या मधुबन ना, नाम सुना ना कुछ और समर्पित होना कुछ समझ नहीं आई बात कहती है भैया मधुबन मैंने कहा कहाँ है मधुबन क्या राजस्थान में है मधुबन उसको पता नहीं था कि यहाँ माउंट आबू बोलते हैं उसने मधुबन ही सुना था जो छोटी सी और कहती है समर्पित होना मैंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे हो हम हमारी चार बहने हैं एक की शादी हो चुकी थी दूसरी की सगाई हो चुकी थी और तीसरा इसका नंबर था हम इसका और उसके बाद छोटी थी चौथी क्यों आजकल तो यही आम होता है लोगों का भाई लड़कियाँ हैं अपने घर जाएँ अपना घर बसाएँ ज्ञान का तो कुछ मालूम ही नहीं था तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हो कहते भैया आप एक बार चल के देखो स्वर्ग है वहाँ मधुबन में स्वर्ग है मैंने कहा मैंने तो सुना कश्मीर में स्वर्ग है मधुबन में कौन सा स्वर्ग है कहते भैया आप एक बार चलो तो सही आपका दिल खुश होगा आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे बात करना नहीं तो नहीं करना मैंने बोला ऐसा है ये समर्पित वगैरह का ख्याल अब बड़ी बहन की शादी हो रही है उसके बाद तुम भी शादी करना अपना घर बसाना कहती आप चल के देखो वहाँ भगवान आते हैं मैं सुनकर और शौक़ हो गया मैंने कहा भगवान आते हैं हमें तो किसी ने बताया नहीं हम तो जा रहे हैं यहाँ पर वहाँ भगवान हमारी सारी बातें माना मैं बहुत खुश हूँ बचपन से ही मैं भक्ति मार्ग में था रामलीला में पार्ट प्ले किए संगीत में रुचि थी गाना के गीत गाते थे सुनाते थे हारमोनीय बजाते थे भजन कीर्तन करते थे भक्ति में खुश थे जब उसने ये कहा माँ भगवान आते हैं तो मैंने कहा इसको किसने ने बहका दिया है क्या हुआ है तो फिर मैंने पापा से बात की हम बाऊजी जी कहते पापा को तो मैंने बाऊजी से बात की बाऊजी ऐसे ऐसे जनक बहन जो है कह रही मुझे मधुबन जाना है समर्पित होना है वो भी थोड़ा भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से चलते थे मैं गिरिराज जी सात साल से जा रहा हूँ वो पिछले चालीस साल से जाते थे गिरिराज जी मच्छुर जी के पास है जो कृष्ण ने जिसको उंगली पर उठाया था उसे गिरिराज महाराज कहते हैं तो हम लोग वहाँ गीता पाठशाला है वहाँ एक कृष्णा माताजी रहते थे बीएच ब्लॉक शालिमार बाग में मेरी मम्मी का नाम भी कृष्णा है और वहाँ भी कृष्णा माता हमें मिले हमने कहा जी नमस्ते राम राम हमें ओम शांति भी नहीं पता था उन्होंने ओम शांति किया तो हमने उनसे बात की पापा भाव और मैं हम दोनों गए मैंने कहा ये क्या कहानी है ये क्या आप कह बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो आप आज ज़माना बहुत ख़राब है जवान लड़की को हम ऐसे कैसे कहीं भी भेज देंगे हम तो नहीं भेजेंगे पापा और अड़गे की बिल्कुल भी नहीं हमने करना उन्होंने हमें बिठाया पानी पिलाया टोली खिलाई और उसके बाद कहते हैं आपकी बहन बहुत ही मतलब अच्छी जगह पर जाने की सोच रही है और ये तो समझ लो भगवान का आशीर्वाद है आपकी बहन इतना आगे बढ़ेगी कि आपके इक्की स्कूल को तार देगी बहुत अच्छी जगह बुज़ुर्ग माता थी कृष्णा माता जी करीब पैंसठ साल उनकी उम्र होगी उनकी जवान बेटी भी थी वो भी उसी मही पास बैठी थी तो वो भी बोली भाई साहब आप बिल्कुल चिंता न करो बहुत अच्छी जगह है मैं भी ज्ञान में चल रही हूँ मैंने भी शादी नहीं की है मैंने कहा ठीक है हम पापा और मैं थोड़ी देर वहाँ रहे मिल करके घर आ गए हमारा मन फिर भी नहीं भरा मैंने कहा पता नहीं क्या है फिर हम मेन सेंटर शालीमार बाग वहाँ भी कृष्णा दीदी चलाते थे अब जिन्होंने शरीर छोड़ाया अभी एक साल पहले तो हम उनसे मिले वहाँ जाकर हमें बहुत अच्छा लगा बहुत ही मतलब संतुष्टता मिली वो भी बड़े प्यार से मिले हम शांति की उन्होंने भी बिठाया चाय पिलाई सब कुछ किया फिर हमने उनसे बातचीत की कि ऐसे ऐसे हमारी बेटिया यार ये है कि क्या कहानी है उन्होंने बोला भाई उसने जो आपको कहा है वो हंड्रेड वन परसेंट सत्य है आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं उसे आगे बढ़ने के लिए तो आप ले सकते हैं मैंने कहा बताइए तो उन्होंने बोला माउंट आबू पर यह बात नाइन्टी की है ये शांति वर्ग वगैरह तो बहुत थोड़ा बना था उस समय उस समय खाली ज्ञान सरोवर भी बनना शुरू हुआ था शायद तो मैंने बोला कि भाई इसके लिए बताओ क्या करना है हम तो पहले अच्छी तरह देखेंगे फिर समर्पित या कुछ भी हम तो बड़े सोच समझ के करेंगे क्यों हमारे बाबू कट्टर धार्मिक भावना के थे और मैं भी देखो भगवान को ही मानता था तो उन्होंने क्या कहा कि अगले हफ्ते योग शिविर है और ये हमारी खीमिया बहन ये जाएंगी तो आप दोनों इनके साथ चले जाओ वैसे तो हम नहीं भेजते हैं बिना कोर्स किए लेकिन आप योग शिविर में जा सकते हो हमने कहा ठीक है बाबू और मैं खीमिया बहन के साथ माउंट आबू आ गए एक हफ़्ते बाद वहाँ आकर के हमने देखा अच्छा लगा हमें माहौल और उसके बाद वहाँ हमने क्लासेज वगैरह भी देखी माहौल भी देखा योग भी हमें कुछ आता तो नहीं था देखा लेकिन उसके बाद एक दिन क्या हुआ तीसरे दिन हमें मनोहर इंदिरा दादी जी की सुबह क्लास थी नाश्ते के बाद उनके अनुभव सुने हमने तो दिल पर एकदम से लग गई कि ये माता झूठ नहीं बोल रही है मुझे यही लगा ये माता झूठ नहीं बोल सकती दो दिन हो भी चुके थे वहाँ का दाना पानी खाया वहाँ का माहौल देखा सब चेंज हो गया उसके बाद हमने कहा हाँ सही है बहुत बिल्कुल सही है उसके बाद तो हमने हर क्लास की और हम पाँच दिन वहाँ रहने के बाद छठे सातवें दिन तक घर आ गए घर आके हमने बात की तो हमने कहा बहुत अच्छी जगह है जनक बहन और आपको हम इस भेजेंगे लेकिन अचानक से कोई समर्पण का ऐसा कुछ नहीं है पहले हम कुछ दिन देखते आप करो तो आगे बढ़े उन्होंने जो है सेवा करने में जाने लगी वो पहले चोरी जाते थे अब मम्मी और बधन खुल के जाने लगी हमें भी अच्छा लगा तो हम भी क्लास करने लगे हमारे बाहू हरिद्वार में अटैची रखते थे वृंदावन में गोवर्धन में हर जगह जाते थे बहुत घूमने की प्रवृत्ति थी उनकी उन्होंने भी कोर्स किया हमने भी कोर्स किया फिर तो मैं क्या हमारी बड़ी दीदी उषा नागपाल हैं वो क्या छोटी वाली बहन पूरा परिवार ही पूरी तरह से बाबा के शरण में आ गया बाबा के उसमें आ गया बाबा के साथ हमें बहुत ही आनंद आने लगा तो यहाँ पर एक छोटा सा वो लिखते हैं कुछ बाबा के गीत भी सुनाना चाहते हैं तो एक गीत उनका सुन जाता शांति बाबा आया रे है शिव बाबा आया रे हम बच्चों को ले जान शिव बाबा आया रे दुनिया नहीं बनाने。बाबा, बाबा, बाबा या, या, आया बाबा आया बाबा आया ओए हो शिव बाबा आया रे हम बच्चों को ले जान शिव बाबा आया रे बाबा आया और साथ में हम बच्चों के लिए क्या लाया बाबा आया साथ मिलाया स्वर्ग की बातशाही बाबा आया साथ मिलाया स्वर्ग की बात शाही बोलो जिस जिस को लेनी है हाथी उठा लो भाई मैं बोला हाँ हाँ हाँ बाबा लेनी है मुझको सारी कुछ बच्चे अभी सोच रहे पर टाइम बचा नहीं भाई हाँ टाइम बचा नहीं भाई फिर फिर बाबा आया रे हम बच्चों को ले जाने शिव बाबा आया रे दुनिया नहीं बनाने शिव बाबा आया रे बाबा आया हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाया तो उस स्वर्ग में क्या होगा ऐसा देखा होगा तुमने कभी भाई भाई ऐसा देखा होगा तुमने कभी भाई। शेर और बकरी एक घाट जहा पानी पीते भाई ऐसा सुंदर स्वर्ग नजारा सोच न तुम पाओगे कर लो जी पुरसाद तभी तो जन्नत में जाओगे हाँ सतयुग में जाओगे फिर, क्या फिर बाबा आया रे हम बच्चों को ले जाने बाबा आया रे दुनिया नई बनाने शिव बाबा आया रे सतयुग में जाकर फिर हम बच्चे क्या करेंगे आखिरी बंद में इसी का उल्लेख है सतयुग में जा कर हमको फिर काम नहीं कुछ करना सतयुग में जाकर फिर को हम काम नहीं कुछ करना खाना पीना रस रजाना सजना और संवरना हो करके आत्म अभिमानी हमको वहाँ पर रहना बैठ के पुष्पक विमान में फिर सबसे मिलना जुलना हाँ सबसे मिलना जुलना तो फिर बाबा आया रे हम बच्चों को ले जाने बाबा आया रे दुनिया नई बनाने शिव बाबा आया रे थैंक तो अच्छा तो यू बाबा के ज्ञान में चलते हुए बहुत साल बीत गए और बाबा के ही साथ सब कुछ करते थे तो एक दो अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूँ कैसे बाबा ने मेरी हेल्प की कदम कदम पर मदद तुम्हारी मैंने एक गीत सुना और वही मेरे पर इम्प्लीमेंट हुआ बात 11 जुलाई 24 की है मैं अपनी स्कूटी पर शालीमार बाग से अपने आश्रम जा रहा था मन में एक ही संकल्प था कि मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी पोती उसका अगले हफ्ते जन्मदिन था तो उसके लिए आश्रम में भोग रखवाना था मेरे को और वहीं पर सबको बुला करके मैंने सोचा सेलिब्रेट करेंगे आश्रम से थोड़ा ही पहले एक टी पॉइंट था वहाँ पर अचानक साइड से स्कूल बस आ रही थी और वो एकदम तो आई और बाई तरफ मुड़ने लगी मैं पीछे ही था बीच में एक ई रिक्शा चार सवारी उसमें बैठी थी वो लेकर के आ गया अब रिक्शा बीच में फँस गया बस मुड़ी लंबी बस थी तो वो बस से टच हुआ और उसने मेरे को हिट किया मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे था तो उसके बाद क्या हुआ मेरी स्कूटी गिर गई और मैं जो है सड़क पर गिर गया स्कूल का टाइम था सामने भी एक स्कूल था और वो दो लोग आए और उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और ले जाकर के साइड में एक स्टूल पर बिठाया और पूछा क्या हुआ ज़्यादा तो नहीं लगी मैंने बोला नहीं कुछ लगी नहीं मेरे को बस मुझे कमर में दर्द हो रहा है और रिक्शे वाले को लोग भरा भुला कहने लगे लेकिन मैंने कहा भैया इसके पास सवारी हैं चार बहनें बैठी हैं इसको जाने दो और फिर मैं पाँच मिनट आराम करने के बाद अपनी स्कूटर उठाकर अपने घर जो कि आश्रम से करीब दो किलोमीटर दूर था मैं आ गया मेरी युगल बोली क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए मैं बोला कुछ नहीं बस स्कूटी स्लिप हो गई थी मैं गिर गया तो थोड़ा सा कमर में दर्द है उसने मुझे दूध गर्म करके घी हल्दी डाल करके पिलाया और एक दो पेन भी थी फिर मैं बैड पर लेट के आराम करने लगा लेकिन मुझे हिलने डुलने में बहुत तकलीफ हो रही थी जल्दी मेरे बेटे गौरव ने पड़ोस में डॉक्टर था उनको बुलाया उन्होंने भी कुछ दवा दी और बोले अगर आराम नहीं आता तो शाम को इनका एक्सरे निकालना पड़ेगा तो मेरे बेटे ने डॉक्टर को बुलाया दवा ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ तो इतने शाम हो चुकी थी फिर मेरे बेटे ने पड़ोसी को बुलाया और हमको उन्होंने मेरे को अपनी कार में बिठा कर कार की सीट पर लिटा करके फोर्टिज हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ एक्सरे हुआ ई हुआ सीटी स्कैन हुआ और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया मुझे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताया तभी उसके बाद उन्होंने अगले दिन मेरा बैलून थेरेपी से ऑपरेशन किया उसके बाद ऑपरेशन हुआ चार दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गया और मुझे लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया ये बाबा का चमत्कार ही था चौंसठ साल की उम्र और सड़क पर गिरने के बाद फ्रैक्चर और मैंने माँ पेशेंट देखे कितने परेशान थे लेकिन मैं बाबा को याद करता रहा धन्यवाद करता रहा बाबा को बाबा आपने मेरे से सेवा लेनी है तो मुझे बताओ मुझे बचाओ तो जैसा कि ड्रामा में था मैं ठीक हो गया मेरा ट्रीटमेंट एक महीना चला और एक महीने के बाद मैं उसी अपनी स्कूटी पर दोबारा से चलने लगा मैंने बाबा का बहुत बहुत थैंक्स बोला बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बाबा का मैंने दिल से शुक्रिया अदा किया जी ऐसा है, मुझे सेवा में बहुत इंटरेस्ट है मैं टेलरिंग सीखा हुआ हूं, टेलरिंग का मास्टर हूं मैं और मैंने बहुत सारे लड़कों को टेलिंग सिखाई है करीब 40 साल हो गए इसी लाइन में मुझे और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे खानदान में कोई टेलर नहीं है बस मुझे शौक़ था अमिताभ बच्चन वाली बेल बटम पहनने का तो एक टेलर से दोस्ती की हमारी जैसे कपड़े की दुकान है पापा भैया सब उसी पर बैठते हैं मैं टेलरिंग सीखा शौकिया सीखा अपने फैशन के लिए सीखा और उसका मुझे आज एहसास होता है कि बाबा ने अपनी सेवा लेनी थी इसलिए मुझे ट्रेनिंग सिखाई और मैं इसमें बहुत सफल भी रहा अच्छा इसके बाद एक और मेरे साथ हादसा कहें या ड्रामा की नूंद कहें या कुछ भी एक और मेरे साथ हादसा अभी जस्ट एक मास पहले हुआ जिसमें तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाबा ने मुझे गोदी में उठा कर बचा लिया हुआ यूँ वही मेरी ग्रांड डोटर ढाई साल की हो चुकी थी उसका नाम गौरवी है और हम दो कमरे के सेट में रहते थे जो हमें छोटा पड़ने लगा था तो हमने डिसाइड किया कि ऊपर छत पर हम दो कमरे और बनाते हैं ऊपर वाले की कृपा से काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा आठ दस दिन काम हुआ जब छत डालने का समय आया तो मैं ऊपर दीवार पर चढ़ा छत का मुआयना करने गया अचानक क्या हुआ बैलेंस बिगड़ा और मैं दस फुट नीचे फर्श पर आ गिरा आंखों के सामने अंधेरा छा गया थोड़ी बेहोशी सी हो गई तुरंत तो दौड़ कर तीन चार लेबर जो वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने मुझे बिठाया थोड़ा पानी वानी पिलाया फिर जैसे ही थोड़ा होश आया तो मैं खुद को चेक करने लगा हाथ पैर हिला करके घुटना कमर में कहा कहीं कुछ हुआ तो नहीं कमर का मेरा पिछले साल ही ऑपरेशन हुआ था देखा मैंने कमर तो ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है बाकी मैंने जींस डाली हुई थी और जीन्स के पॉकेट में एक सरिया फंस गया जींस मेरी फट गई जैकेट मैंने पहनी थी मलबे में वो भी गंदी हो गई और मुझे दाएं घुटने में थोड़ा चोट थी बाई जांग में एक झरीट आई और मेरे पैर में थोड़ा सा लगा कि पैर का अंगूठा मेरा सूझ गया अगले ही महीने मेरी टिकट सी आश्रम आने की शांतिवन माउंट आबू आने की तो मैंने फिर कहा बाबा मुझे तो आना है अब आप ही देखो आप क्या करेंगे मुझे तो आना है आप ही मुझे ठीक करो कहीं फ्रैक्चर हो गया कुछ हो गया तो बाबा पैर में मेरे काफ़ी दर्द हो रहा था फिर वही रिपीट हुआ मेरी युगल बहुत ही समझदार हैं उन्होंने हल्दी दूध पिलाया उन्होंने पेन किलर दी मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन किया डॉक्टर बोला कि शाम को हम मिलेंगे पाँच बजे छः बजे ये बात है करीब दो बजे दोपहर की मैं थोड़ी देर वो हल्दी दूध पेन किलर लेकर बेड पर लेट गया अचानक मुझे ऐसा इंस्परेशन हुआ कि बाबा कह रहा बच्चे ऊपर जाओ जहाँ काम चल रहा है साइड पर जाओ मैं साइड पर गया लेबर सारी बोली अंकल आप आराम करो आप क्यों आए हो आप आराम करो हम बना रहे हैं मैंने कहा नहीं आप करो काम मैं आपको कुछ नहीं कह रहा अब मैं छत पर नहीं चढ़ूँगा मैं नीचे से ही देख रहा हूँ तो कुल मिलाकर के मैं चलने फिरने लगा चहलकदमी करने लगा कुछ समय हुआ जैसे चमत्कार है मुझे काफ़ी आराम महसूस होने लगा बाक़ी पैर पैर में थोड़ा पीड़ा हो रही थी डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आई क्यों मैं अक्सर बचता हूँ अंग्रेजी दवाइयों से मुझे देसी पर ज़्यादा यकीन है नेचुरोपैथी का मैं डॉक्टर भी रहा हूँ तो मैंने अपना ट्रीटमेंट अपने आप ही शुरू किया ठंडा गर्म पानी से सिकाई किया मोह लगाया सब किया और उसके बाद जो है धीरे धीरे आराम आने लगा रात को बड़े चैन की नींद आई अगले दिन भी और अच्छी राहत मिलने लगी और उसके बाद जैसा कि मैंने बाबा के रिक्वेस्ट की तो बाबा ने मेरी सुन ली और 21 दिन के बाद मैं अपने ही टिकट पर मधुबन आ गया बाबा ने जैसे सूली को कांटा बना दिया मुझे फिर से नया जीवन दान दिया और उसके बाद तो बाबा पर मेरा निश्चय बहुत ही ज़्यादा पक्का होने लगा मेरे खुशी के आंसू निकल गए बताते हुए और मैं चाहता हूँ जैसे बाबा ने मुझे हेल्प की बाबा सबकी हेल्प करे और जो भी मिलता है मैं कहता हूँ भैया बाबा को पकड़ के रखना कुछ नहीं रखा दुनिया में अब दुनिया बाबा ही कहता हैं मरी पड़ी है ये मेरा अनुभव था जी और लोगों के साथ करते उन्हें भी प्रेरणा देते हैं ऐसी के साथ। मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ घनश्याम जी अपना सुंदर अनुभव सुनाए इन अनुभवों से प्रेरणा लेकर आप भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें ऐसी मनते हैं अगले कड़े में एक नया एपिसोड में तब तक आप बनेगी हमारा जय हिंद जय भाव शांति बनाएंगे ऐसा एक नया जहां आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा एक नया जहाँ सुख शांति भरी होगी धरती सुख शांति भरी होगी धरती मुस्काएगा आसमान दिशा में नव नव प्रभात का प्रकाश दूर गगन फैलेगा रंग खुशी का इंद्रधनुषि दिशा दिशा में छलकेगा नव प्रभात का नव प्रकाश फिर दूर गगन तक फैलेगा बाहर भी भरी होगी धरती सुख शांति भरी होगी धरती आओ मिलकर बनाएंगे ऐसा कि नया जा I can't live without you. सुखमय आनंद होगा हर एक मन ऊंची सबसे सब सब हो ऊंची सबसे सबसे निराली होगी अपनी शांत सुख शांति भरी होगी धरती ma